देवी भागवत प्रथम स्कंद भगवान बोले जो थक गया हो डरा हो जिसके हथियार गिर पड़े हो स्वयं गिर गया हो अथवा अभी जो बालक हो इन पर सूरवीर पुरुष प्रहार नहीं करते यही सनातन धर्म है इस युद्धभूमि मैंने 5000 वर्षों तक लड़ाई की मैं अकेला हूँ और समान बल वाले तुम दो भाई लड़ रहे हो तुम दोनों समय समय पर जैसे विश्राम कर लेते हो वैसे ही मैं भी कुछ विश्राम करके युद्ध करूंगा। इसमें क्या संदेह है माना तुम दोनों महान मतवाले शूरवीर हो परंतु कुछ समय तक ठहरो मैं विश्राम कर लूँ फिर न्यायपूर्वक युद्ध आरंभ होगा सूर्य कहते हैं भगवान विष्णु का उक्त कथन सुनकर दानव श्रेष्ठ मधु और कैटअप शांत हो गए फिर युद्ध होगा जो निश्चय करके कुछ समय के लिए वे दूर जाकर खड़े हो गए चतुर्भुज भगवान विष्णु ने देखा मधु और कैठप यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं तब उन्होंने उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती इसका कारण सोचा विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है ये जब चाहेंगे तभी मृत्यु इनके पास आएगी इसी से ये शांत भी नहीं होते मैंने व्यर्थ में इतनी घोर लड़ाई की मेरे विश्राम का कुछ भी फल न मिला ये कैसे मरेंगे या ठीक जाने बिना अब मैं युद्ध करूं भी किस प्रकार ये दानों वर के प्रभाव से घमंड में चूर हो रहे हैं सदा मुझे दुख देना इनका स्वभाव ही बन गया है बिना युद्ध किए ये मरेंगे भी कैसे भगवती वर दे चुकी हैं वह इसे टाल नहीं सकती भला अपनी इच्छा से तो दुखी आदमी भी मृत्यु का आवाहन नहीं करता फिर ये क्यों मरना चाहेंगे जब कोई असाध्य रोगी और दरिद्र भी स्वयं मरना नहीं चाहता फिर ये तो अभिमान में चूर रहते हैं अपनी मृत्यु क्यों चाहेंगे अतः मैं अब सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली उन विद्यामय शक्ति की शरण में चलूँ क्योंकि अब उसके प्रसन्न हुए बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता भगवान विष्णु जो सोच रहे थे इतने में ही मन को मुग्ध करने वाली भगवती योग के उन्हें दर्शन हुए उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी आनंद स्वरूप भगवान श्रीहरि को योग का ज्ञान तो था ही उन्होंने बड़े ही रहस्यपूर्ण शब्दों में मधु कैटअप का संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की भगवान विष्णु के स्तुति करने पर देवी मुस्कुराकर कहने लगी विष्णु तुम देवताओं के स्वामी हो हरे अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ अब ये दोनों सुरवीर दानों ठग मारे जा सकेंगे मेरी वक्र दृष्टि से ये अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे, नारायण मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना